श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंदाल की क्रमशः ऐसी अवस्था हो गई कि वे दैनंदिन कार्यों की ओर भी ध्यान नहीं दे पाते थे जैसे एक ठाकुर ने कहा था राखाल की ऐसी अवस्था होती जा रही है कि अब वह मेरी सेवा नहीं कर पाता है बल्कि मुझे ही उसे जल देना पड़ता है संसार के प्रति उनका वैराग्य तब इतने उच्च स्तर तक पहुंच चुका था कि वे ठाकुर से कहा करते संसार मुझे लगता है कभी-कभी तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते देखते ही देखते तीन वर्ष बीत गए उन दिनों राखाल को प्रायः बुखार आ जाया करता अतः इच्छा न होने पर भी उन्हें बीच बीच में कलकत्ता जाकर रहना पड़ता था परंतु वे पितृगृह न जाकर बलराम मंदिर या अधर सेन के यहाँ रहा करते उस समय उनके चित्त में एक हलचल चल रही थी इस विषय में ठाकुर ने कहा था उन दिनों राखाल के मन में बच्चों जैसा कुछ ईर्ष्या का भी भाव था इस कारण कभी कभी मेरे मन में उसके बारे में कुछ भय होता था कि माँ श्री जगदम्बा जिन लोगों को यहाँ लाती है उनसे ईर्ष्या करने के फलस्वरूप कहीं इसका अमंगल न हो नवागत लोग ठाकुर के स्नेहभाजन हो यह राखाल को कुछ असह्य सा होता था जब यह परिस्थिति चल रही थी उन्हें दिनों ठाकुर ने भाव दृष्टि से देखा कि माँ मानो राखहाल को हटाए ले रही है वे चौक उठे और पूर्वक तुरंत माँ से प्रार्थना करने लगे माँ उसे हृदय के समान न हटा देना माँ वह बच्चा है न समझ है इसीलिए कभी कभी अभिमान कर बैठता है यदि अपने कार्य के लिए तू उसे कुछ दिन के लिए हटाए तो उसे अच्छी जगह आनंद पूर्वक रखना जो हो कलकत्ते में भक्तों के यहाँ राखाल ने थोड़े दिन आनंद पूर्वक बिताए परंतु आरोग्य लाभ के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए ठीक उसी समय बलराम बाबू वृंदावन जा रहे थे उन्होंने राखाल को सांस ले जाने की इच्छा व्यक्त की और ठाकुर ने पूर्ण हृदय से उसका अनुमोदन किया तदनुसार सितंबर अठारह ईस्वी के प्रारंभ में राखाल ब्रद्धाम पहुंचे सौंदर्यपूर्ण एवं भाव गंभीर बृद्धधाम में राखाल ने विशेष आनंद का अनुभव किया यही श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन है और यही वह यमुना पुलीन है यहाँ कुंज कुंज में मोर मोरनी नृत्य करते हुए घूम रहे हैं इस नैसर्गिक शुष्मा के बीच राखाल का मन एवं स्वास्थ्य पहले पहल तो अच्छा ही रहा परंतु तो कुछ दिन बाद उन्हें पुनः बुखार आने लगा समाचार मिलने पर श्री रामकृष्ण ने चिंतित होकर कहा राखाल सचमुच ही व्रज का रखाल है जो जहाँ से आकर देह धारण करता है उसके वहां जाने पर प्राय शरीर छूट जाता है इसलिए उन्होंने व्याकुलतापूर्वक माँ से कहा माँ अब क्या होगा उसे अच्छा कर दे वह घर बार सब छोड़कर मुझ पर निर्भर हुआ है माँ ने ठाकुर की प्रार्थना सुनी तीन महीने बाद पहले से कुछ उन्नत स्वास्थ्य लेकर राखाल वृंदावन से लौटे और ठाकुर की सेवा में लग गए परंतु संयोगवश एक महीने बाद ही वे पुनः बीमार पड़ने लगे ठाकुर भी तब सर्दी तथा गले के रोग से पीड़ित थे राखाल जानते थे ठाकुर सदैव उनके बारे में चिंतित रहा करते हैं अतः उनके अस्वस्थ होकर दक्षिणेश्वर में रहने से ठाकुर की चिंता में वृथा ही वृद्धि होगी यह सोचकर कि ठाकुर की चिंता न बढ़े उनसे अपने मन का विचार बताए बिना ही वे घर चले आए और पूर्ण आरोग्य की आशा में वहीं रह गए